नमस्कार दोस्तों आज कथा सागर के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं शशिकांत सिंह शशि जी की लिखी व्यंग्य रचना धरती पर एक दिन आइए करते हैं कहानी की शुरुआत महीने की पहली तारीख थी वेतन मिलने में अभी दो चार दिन लग सकते थे इसीलिए भक्त सच्चे मन से भगवान को याद कर रहा था उसे मालूम था कि कल सुबह से ही नाना प्रकार के जीव जंतु उस पर हमला बोल देंगे जिनसे बचने के लिए उसे भगवान की सख्त जरूरत होगी इसीलिए पंचम सुर में भजन गा रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए आते ही भगवान ने भक्त को समझाया सत्यम वद धर्मम जरा कर्मण्येवाधिकारस्ते वादिका रस्ते कदाचन भक्त ने प्रवचन के लिए तो नहीं सहायता के लिए पुकारा था तो उसने प्रतिवाद किया यानी विरोध किया प्रभु प्रभु सांस लीजिए पहले मेरी अर्जी तो सुन लीजिए कल एक तारीख है वेतन यदि कल ही मिल जाए तो आपका ही चमत्कार होगा नहीं मिला तो ये नियम किसी काम नहीं आएंगे मकान मालिक दरवाजे पर ताला लगा देगा युग बदल गया है प्रभु आप जिस युग के नियम बता रहे हैं वो युग तो बहुत पीछे छूट गया प्रभु बोले ये तेरा भ्रम है धर्म और पैसा ये दोनों एक लंबी बहस के विषय है हरेक युग में इस तरह के प्रतिवाद होते आए हैं लेकिन भक्त हमेशा से धर्म को मानते आए हैं भक्त ने तुरंत कहा मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता आप मेरी जगह एक दिन सिर्फ एक दिन धरती पर रहकर देखिए आपको युग के अंतर समझ में आ जाएंगे भगवान मुस्कुराए और कबूल कर ली उन्होंने सोचा अपनी बनाई हुई तो दुनिया है एक दिन में अधिक से अधिक क्या होगा अभी सोच ही रहे थे कि भक्त ने एक शर्त भी रख डाली भक्त ने कहा साधारण आदमी की तरह रहना होगा कोई चमत्कार नहीं करेंगे आप भगवान ने ये बात भी मान ली अब भगवान ने भक्त की जगह ले ली और भक्त भगवान की जगह स्वर्ग में एक दिन के लिए चला गया। रेडियो पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को। हम्म, तो दोस्तों भक्त और भगवान का हुआ इंटरचेंज उन दोनों ने अपनी अपनी जगहें बदल दी भगवान धरती पर रह गए और भक्त के बिस्तर पर सो गए अभी सोए हुए एक घंटा भी नहीं बीता था कि खटमलों ने हमला कर दिया कहते हैं ना दोस्तों आदमी को धोखा दिया जा सकता है लेकिन खटमलों को नहीं आखिर उनके साथ खून का रिश्ता रहता है लहू पुकारता है दौड़े आए स्वादिष्ट और ताजा खून मुंह लगते ही उनकी भूख और फड़क गई भक्त के शरीर में तो खून था नहीं बेचारे मन मारकर गुजारा कर लेते थे मगर ऐसा अद्भुत खून खून वो भी भी भगवान भगवान का पीकर खटमल धन्य हो गए। दूसरी ओर जी को आदत थी बिस्तर पर सोने की, जहां पे दास झलते रहते थे, इत्र की भीनी भीनी, भीनी खुशबू फैली रहती थी और कहा ये खटमलों का भीषण हमला बौखला गए उठ बैठे ताली बजाए कि दौड़े आएंगे। फिर उन्हें शर्त याद आ आ गई। चुपचाप बिस्तर से से उठकर बाहर बालकनी में आ गए। वहां पहले से एक आवारा कुत्ता आराम कर रहा था कुत्ता पहले तो घुर लेकिन यह सोचकर कि यही इस घर का स्वामी है और वो खुद एक शरणार्थी है चुप हो गया भगवान और ज्यादा परेशान हो गए वहीं खड़े अपनी अंधेरी दुनिया को देखते रहे रात वहीं कट गई। चंद परदेसी पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे जे अलका को तो दोस्तों भगवान जी की पहली रात तो किसी तरह बीत गई धरती पर अब हो गई सुबह सुबह होते ही उन्हें स्वादिष्ट चीज़ें खाने की आदत थी रसोई में गए तो वहाँ कुछ भी नहीं दूध को रात में उबाला नहीं गया था इसीलिए वो फट चुका था कुछ देर सोचते रहे फिर काली चाय बनाने का इरादा बनाया चीनी चाय पत्ती ढूँढते रहे बहुत ही मुश्किल से ये सब कुछ मिला तो उन्हें उबालकर कर काली चाय बनाई लेकिन अभी बिस्तर पर पीने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी अखबार वाला था साहब बिल का भुगतान आज कर देते तो अच्छा था मालिक दस बातें रोज़ सुनाता है उसने उसने हमारी तनख्वाह भी अभी तक नहीं दी है कहता है जब तक सारे ग्राहकों से पैसे वसूल के नहीं लाओगे वेतन नहीं मिलेगा एक एक आपके यहाँ बकाया है और वो दूसरा आ, दूसरा अग्रवाल साहब के यहाँ उन्होंने तो आज देने का वादा किया है आप ही दे देते दे तो आ, भगवान जी के होश उड़ गए ये क्या माज रहा है रुपये मांग रहे कहा से आएंगे घर में इधर उधर देखने पर भी कुछ नहीं मिला क्या जवाब देते सिर झुकाकर बोले आप कल आइए मैं कोई जुगाड़ करके रखता हूं अखबार वाला बोला क्या साहब नहीं दे सकते तो रोज कल क्यों कहते हैं एक बार दस दिनों का समय ले लीजिए और हाँ एक एक सलाह दू अच्छा तो ये होगा कि आप अखबार लेना ही बंद कर दीजिए अपना समाचार जब ठीक नहीं चल रहा हो तो देश के समाचार में दिलचस्पी लेना इंटरेस्ट लेना ठीक नहीं है। भगवान चुप हो गए अखबार वाला चला गया अचानक भगवान को ख्याल आया कि कल पैसे कहां से देंगे और यदि नहीं दे पाए तो ये तो छूट बोलना होगा ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था काम पर भी जाना था उन्हें मालूम था कि भक्त एक पब्लिक पब्लिक स्कूल स्कूल। में में पढ़ाता है। नाम है नाम सनलाइट रेडियो पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को हाँ तो दोस्तों भगवान की दिनचर्या हो गई शुरू सनलाइट पब्लिक स्कूल जहाँ पर भक्त पढ़ाया करता था भगवान ने सोचा जल्दी तैयार हो जाना चाहिए ब्रश करने गए टूथपेस्ट की हालत ऐसी थी मानो उस पर रोज रोलर चलता हो उन्होंने भी कोशिश की उसे आगे से पीछे से दबाते रहे थोड़ी देर में किसी तरह जरा सा पेस्ट निकला भगवान को बहुत जबरदस्त खुशी हुई मुंह धोकर एक बार नहाने पर विचार किया मगर समय की कमी को देखते हुए किचन में घुस गए किसी तरह दो चपातियाँ बनाकर रात की सब्जी से निकल भागे देर हो रही थी सड़क पर पहुंचकर देखा तो स्कूल की बस बस बस आकर भी चली गई। भगवान को अब सिटी बस से जाना पड़ेगा। स्टॉप पर जाकर देखते देखते सबके हाथ में टिफिन और थैला थैला इसलिए की आते समय मंडी से, से सब्जी लेते आएंगे भगवान को अफसोस हुआ की उनके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई अभी सोच ही रहे थे कि बस आ गई। सब लोग अचानक पड़े। भूकंप का जैसा दृश्य था। महिलाएं आगे जा रही थी उन्हें पीछे से धकेलकर एक बुजुर्ग आगे निकल गए तभी पीछे से एक नौजवान तेज गति से चलायमान हुआ चलता हुआ आया और बस का हत्था पकड़कर विजयी भाव से मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट क्षणिक सिद्ध हुई यानी ये मुस्कुराहट थोड़े ही समय के लिए रही क्योंकि कंडक्टर के एक ही धक्के से वो बेचारा धराशायी होते होते बचा पहलवान का खिताब धारण किए नौजवान ने वहीं से अपनी मातृभाषा में श्लोक पाठ करना शुरू किया जिसे कंडक्टर अभ्यास के कारण नहीं सुन रहा था <laughs> दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि वो नौजवान क्या बोल रहा होगा और कंडक्टर क्यों जान नहीं सुन रहा होगा भगवान सुन रहे थे और वो बहुत निराश हो रहे थे ये सोचकर कि ह्यूमंस कितना गिरते जा रहे हैं। वो इस बात पर चिंतन कर ही रहे थे कि कंडक्टर ने ललकारा। ओ बाबूजी, चलेंगे या यूं ही सपने देखेंगे। भाग और ये कहते ही कंडक्टर ने अपनी तुरही बचा दी कुछ इस तरह जिसका स्वर सुनकर ड्राइवर ने बिना आगा पीछा देखे गाड़ी को गियर में डाल दिया स्टार्ट तो वो वैसे भी रहती थी भगवान का एक पाँव पायदान पर और एक हवा में था बस चल पड़ी तो पीछे की ओर एक झटका सा लगा दूसरा पाँव भी आसमान की ओर चलायेमान होने लगा लेकिन कंडक्टर ने संभाल लिया बोला बाबूजी दूसरी बस से गिरना हमारी नौकरी पर लात मत मारो लपक के ऊपर आओ घुस जाओ गेट बंद करना है चढ़ो चढ़ो हाँ हाँ शाबाश जोर लगाओ धस जाओ धस जाओ वाह वाह वाह भगवान के मुंह में भी वही शब्द आना चाहते थे जो उस पहलवान के मुंह में आ रहे थे एक तो बिना सोचे समझे बस को भगा दिया ऊपर से कटाक्ष कर रहा है यदि गिर जाते तो अधम है नीच है, खच भरी हुई बस है इसमें भी कहता है धसो ये तो अनिति है अन्याय है अत्याचार है ये सारी बातें अभी भगवान सोच ही रहे थे कि बस दूसरे स्टॉप पर जाकर रुकी और बस में एक बार फिर से तूफान आ गया नीचे वाले ऊपर आने लगे ऊपर वाले आगे जाना चाहते थे मगर आगे वाले अंगत की तरह पांव जमाए खड़े थे संदेह की तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि अंगत का जन्म इसी देश में हुआ होगा भगवान को एक जबरदस्त धक्का लगा दो फीट आगे एक महिला खड़ी थी उससे जा टकराए उन्होंने तो सोचा आज तो वो होगा जो किसी युग में नहीं होगा मगर आश्चर्य उस महिला ने केवल देखा और बोली कुछ नहीं तभी पीछे से आवाज आई भाईजान अरे ओ भाईजान खाला के दीदार बाद में कर लेना आगे कूच करो भगवान को ये बात बहुत बुरी लगी लेकिन जब तक ये देखते कि कहने वाला कौन था तीन फिट आगे निकल चुके थे पहले धक्के से इस बार का धक्का फलदाई हुआ फ्रूटफुल रहा थोड़े से सुरक्षित एरिया में पहुंच गए कंडक्टर को पांच रुपए का नोट देकर और उसे बताकर कि सनलाइट पब्लिक स्कूल के पास शशिकांत सिंह शशि जी का लिखा व्यंग धरती पर एक दिन ये कहानी है एक ऐसे भगवान जी की जिन्होंने एक पूरा दिन धरती पर बिताया फिलहाल चलते है वापस जहा भगवान जी इस वक्त बस में हैं सवार और इंतजार कर रहे हैं की सनलाइट के पास बस रुकेगी और वो उतरेंगे। रेडियो पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को। स्टॉप आने में अभी लगभग 20 मिनट की देर थी राहत की सांस ली जा सकती थी रेलम्पेल जारी था तभी कंडक्टर चिल्लाया चलो भाई सनलाइट वालो भाग के उतरो भाग क्या हो? उत्रो। भगवान ने जो की, मगर टस से मस नहीं हो सके। आगे जोर जोर लगा लगा रहे थे, तो न्यूटन के नियम के नियम अकॉर्डिंग उतना ही उन पर आगे आगे वाला भी लगा रहा था। आगे जाने के बजाय दो तो कदम पीछे आ गए एक्सपीरियंस की कमी थी तो भगवान वहीं के वहीं रह गए तभी एक जोर का धक्का पीछे से लगा तो भगवान के प्राण हलक में आ गए दो लोग उनकी आंखों के सामने और नाक के नीचे से रास्ता बना के आगे बढ़ गए उन्हें देखकर सहज ही विश्वास हो जा रहा था कि ये का देश है। चीरते हुए दोनों गए और स्टॉप पर उतर गए बस आगे बढ़ गई और तभी कंडक्टर चिल्लाया अरे वो बाबूजी आपने कहा उतरना था यही का नाम बता रहे थे ना आप भगवान बोले हाँ, आ, आ, हाँ मगर आ, मगर उतर नहीं पाया को, कोशिश तो की थी आ, आ, आ, आ, अगले अगले स्टॉप पे कंडक्टर ने जोरदार ठहाका लगाया बोला लगातार कर्म करो फल की इच्छा मत करो फिर उसे पता नहीं क्यों बुरा लग गया जोर जोर से बड़बड़ाने लगा एसी कार की आदत है ना उतरेंगे कैसे बेचारे रोज अपनी मर्सिडीज़ से घूमते हैं आज गाड़ी पंचर हो गई तो बस में आ गए लोग धीरे धीरे हंसने लगे भगवान ने देख लिया कि सच बोलने पर भी मजाक उड़ सकता है तो छेप गए अगले स्टॉप पर भी नजारा वही था मगर इस बार उनकी मदद के लिए कंडक्टर आके आया उसने ललकारते हुए बाकी सवारियों के बीच से जगह बनाई और बोला ओ हट जाओ कार वाले बाबू को आने दो नहीं तो सनलाइट तक पहुंचने में मूनलाइट हो जाएगा लोग हंसने तो लगे साथ ही ये भी जान गए कि कंडक्टर काफी कुछ इंग्लिश भी जानता है उसके ज्ञान को सलाम करके एक दो लोग दरवाजे तक निकल गए कंडक्टर ने भगवान को पीछे से एक हल्का सा थक्का दिया थप। बेचारे बस से नीचे टपक पड़े उनके साथ ही एक बुढ़िया भी नीचे आई उड़िया के पांव पर एक बच्चा गिरते-गिरते बचा और उसके बाद तो मानो नदी का टूट गया। हुए लोग नीचे उतरने लगे। भगवान ने कंडक्टर को सहयोग के लिए मन ही मन ही बहुत सारा धन्यवाद दिया अब उनके समझ में ये बात आ रही थी कि क्यों लोग बार बार भगवान को याद करते हैं दरअसल तो दिन में कम से कम दस बार तो ऐसे मौके आते ही है जब आदमी को अपने क्षण भंग होने का एहसास हो जाता है Anyways, आगे की कथा कथा थोड़ी ही देर में। में पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को। हाँ, तो किसी तरह भगवान गिरते पड़ते लोगों से पता पूछते पूछते सनलाइट पब्लिक स्कूल तक पहुँच गए लेकिन जब तक पहुँचे असेंबली हो चुकी थी उनको देखते ही रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत लड़की ने सूचित किया सर आ, सर ने कहा है कि आते ही आप उनसे मिल लें। भगवान ने सोचा था थोड़ा जल ग्रहण करेंगे पानी पिएंगे, मंजिल पर पहुंच ही तो थोड़ा सुस्ताने में तो कोई हर्ज नहीं है मगर यहां तो आते ही एक नया फरमान सामने आ गया और, और ये सर पता नहीं कौन है उसे इतनी भी समझ नहीं है कि आदमी जब कठिनाइयों से लड़कर पहुंचता है तो उसकी आरती की जानी चाहिए उसे धूप दीप नैवेद्य दिखाया जाना चाहिए अगर बत्तिया जलाई जानी चाहिए और यहाँ तो आते ही मिलने का आदेश उनको सोचते देख कर खूबसूरत लड़की मुस्कुराई सर प्रिंसिपल ने बुलाया है कहा कमाल है प्रिंसिपल ऑफिस में और कहा असमंजस में भगवान उस दिशा में प्रस्थान कर गए जिस दिशा में कन्या ने इशारा किया था आखिर एक ऑफिस मिल ही गया जिसके आगे नेम प्लेट लगा था, भगवान भगवान उसमें चले गए। गए। पर प्रिंसिपल किसी मास्टर को को बड़ी ही तबियत से डांट रहे थे, और तभी भगवान को बिना इजाजत के अंदर आते देखकर शर्मा, अब इतनी भी तमीज नहीं बची कि पूछ कर अंदर आओ पूछ कर ही अंदर आया हूँ श्रीमान बाहर जो कन्या बैठी है उसी के आदेश से अंदर आया हूँ यू इडियउ अर्थात मतलब बाहर भाग जाओ बेवकूफ एक तो लेट आया ऊपर से मूर्खों की तरह बोल रहा है भगवान घबराए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहां हो गई ये आदमी चाहता क्या है पहले तो इसके ही कहने पर बल्कि बुलाने पर अंदर आए अब कहता है बाहर भाग जाओ बहुत ही अशिष्ट है बहुत ही कड़वी बोली है इसकी ना की अवस्था में वो मुड़ गए अभी मुड़े ही थे कि फिर आवाज़ आई, रुको, ये समय समय है है, स्कूल आने का, समय से नहीं आ सकते? ने कहा, बहुत आप निर्णय ले लें कि मैं बाहर की ओर गमन करूं या या अंदर की ओर रही बात समय से आने की तो आप सुने तो मैं आपको बताऊं, मैं आज जान हथेली पर रखकर आ रहा हूँ बस से आने में जान जाते जाते बची प्रिंसिपल ने फिर बाहर जाने का इशारा किया भगवान तुरंत बाहर आ गए एक दो मास्टर उनको देखकर मुस्कुराते हुए आए अगर साथी के चेहरे पर हवाइया उड़ रही हों तो खुश होने के लिए दिवाली तक का इंतजार कौन करेगा एक ने आते ही पूछा क्यों भाई शर्मा जी क्या कह रहा था यम दूध कोई बहाना सोच आना था ना यार भगवान की परेशानी और पड़ गई ये सच्चन कौन है और क्या चाहते हैं मास्टर अभी और और मजाक करते तभी पीछे से प्रिंसिपल की सुनाई दी अपने क्लास में जाइए आप लोग और शर्मा शर्मा तुम घर जाओ तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लगती भगवान चुपचाप स्कूल से बाहर आ गए पैदल ही एक और को चल पड़े अभी सुबह का सफर तो भूले नहीं थे इसीलिए हिम्मत नहीं थी कि दोबारा बस पर चढ़े और कोई रास्ता भी नहीं था कब तक भटकते एक बार बार फिर शहीद भाव से बस में चढ़े। इस ऑफिस टाइम नहीं नहीं था तो तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी सकुशल तो सकुशल घर घर पहुंच गए। पर पर आकर रहना बहुत ही कठिन दिख रहा था मकान मालिक पहले से ही विराजमान थे बाहर पड़े स्टूल पर बैठे ऊंग रहे थे भगवान को देखकर उनके चेहरे पर अपार हर्ष नाचने लगा अरे शर्मा जी आप आ गए मैं तो सोच रहा था कि रात तक इंतजार करना पड़ेगा क्या हुआ आज बड़ी जल्दी आ गए तबियत तो ठीक है भगवान की समझ में नहीं आया कि ये आदमी कौन है हो सकता है कि शर्मा का रिश्तेदार हो इसे भी इसी समय आना था अब अब एक जगह दो आदमियों का खाना बनाना पड़ेगा शर्मा भी कमाल गा खुद तो ऊपर जाकर आराम से बैठा है एक बार भी याद नहीं किया कि मेरा क्या हाल है एक से एक अजूबे सामने आ रहे हैं एक तो वो था कि कभी बाहर जाने के लिए कह रहा था कभी अंदर आने के लिए पर एक ये है कि रात तक बैठने के इरादे से आ गया मकान मालिक भी ताड़ गया कि शर्मा उसे देख खुश नहीं हुआ है तब उसने अपना असली रूप दिखाया शर्मा जी ऐसा ही होता है मकान मालिक को देखकर कोई खुश नहीं होता और वो भी महीने के आखिर में मैं तो मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि किराया भी लेता चलूं अच्छा होगा कि आप किराया दे दें बात का झंझट ना आपको अच्छा लगेगा और ना मुझे आप तो मास्टर आदमी हैं हम्म भगवान की समझ में सारा रहस्य आ गया तो ये बात इसीलिए भक्त महीने के अंत में इतनी भक्तिभाव से आरती गाता है मैं भी कहूं कि महीने भर तो वही सामान्य सा गाना और महीने के अंत में पंचम सुर आखिर क्यों इसे तो कुछ कहना ही होगा एक तो आते जाते दो बज गए भूख तांडव कर रहा है और अब अगर ये मनुष्य सिर पर चढ़ा रहा तो अब तो जान ही निकल जाएगी फिर भी भगवान बड़े ही विनम्रता पूर्वक बोले आप आ, आ, आ, आप दो दिनों के बाद आने का कष्ट करें अभी तो वेतन मिला भी नहीं है मकान मालिक बोला नहीं नहीं कष्ट कैसा आदमी जब मकान किराए पर देता है ना तभी से उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो किराए के लिए चक्कर काटे इसीलिए ये तो मेरा फर्ज है आप जब चाहे किराया दे हमें तो आना ही पड़ेगा जय श्री राम चलते हैं भगवान कट कर रह गए उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि दो दिनों बाद वेतन मिलता है या दस दिनों के बाद लेकिन अभी तो गला छुड़ाना जरूरी था मकान मालिक के जाने के बाद ताला खोलकर अंदर गए कुछ खाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये कहानी भगवान जी घर वापस लौट आए और किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगे आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर रेडियो चंद परदेसी पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को। वेल well, मकान के के जाने के बाद भगवान ताला खोलकर अंदर गए कुछ खाने के लिए बनाना था और किचन किचन तो कंगाल की जेब की तरह खाली था भगवान को काटो तो खून नहीं अच्छा बदला ले रहा ना। ना है ना न चावल है न आटा है और सब्जी के नाम पर दो आलू पड़े थे चार प्याज उधर किनारे में पड़े थे अब इनको अगर उबाल भी लिया जाए तो प्रेम से तो भोग नहीं लगेगा एक बार उनके मन में आया कि अपने पावर से अपनी शक्तियों से छप्पन प्रकार के व्यंजन मंगा ले, लेकिन शर्त के कारण मजबूर थे भक्त को वचन जो दिया था कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे थैला उठाकर बनिए की दुकान की ओर चल पड़े आते समय ही वो दुकान उन्हें दिखी थी आते आते पिस्टर के नीचे से पचास का नोट उठाना नहीं भूल उन्हें खुशी हुई कि ये नोट सुबह नहीं मिला नहीं तो अखबार वाला ले जाता दुकान पर पहुंचे तो बनिया देश की चिंता में बिजी था उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि संसद में लोकपाल बिल इस सेशन में भी आएगा या नहीं और अगर पास हो गया तो फिर आगे क्या होगा भगवान वहां जाकर खड़े हो गए एक दो ग्राहक और खड़े थे मगर बनिया का ध्यान इधर आ ही नहीं रहा था उस सामने खड़े एक रोबदार सज्जन के साथ विमर्श कर रहा था चिंतन कर रहा था डिस्कशन कर रहा था दोनों लोग देश की चिंता में बिजी थे। ने देखा कि अनंत है, तो बेचैनी से बोले श्रीमान एक किलो चावल और एक किलो आटा देने की कृपा करिए बनिया चिल्लाया उधार नहीं नहीं धन लाया हूं। अच्छा क्या बात है शर्मा जी वेतन मिला है क्या जब पैसे लेकर आए हैं तो इतने गरीब की तरह क्यों मांग रहे हैं यही तो इस देश की समस्या है आम आदमी अपनी क्षमता से अपने पावर से वाकिफ ही नहीं संघर्ष संघर्ष ही मेरा जी जी सुनिए सुनिए जी, सुनिये, सुनिये, जी। आ, मैं जरा जल्दबाजी में हूँ अगर आप जल्दीबाजी में तो प्रभु मैं भी रहता हूँ मगर आप सुनते ही नहीं हैं तो महीने के उधार तो आज तक नहीं चुकाया आज कैसे जल्दीबाजी में हो हिसाब करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना न, नहीं नहीं वेतन अभी नहीं मिला है आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा बनिया बोला हाँ हाँ हमारा जन तो इंतज़ार करने के ही लिए हुआ है आप कभी इंतज़ार नहीं कर सकते आपको भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा केवल पेट से मतलब है देश से तो कोई लेना देना है नहीं ना बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं ना कभी इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं जब देखो जल्दीबाजी में रहते हैं दूसरों का को तो कोई ख़्याल ही नहीं है बुदबुदाते हुए बनिए ने आटा चावल तौला और भगवान किसी तरह जल्दी से घर पहुंचे। आज पहली बार पहली बार उन्हें आटा दाल का भाव मालूम आज तक तो अमीर परिवारों में अवतार हुआ तो कभी नौबत ही नहीं आई बाजार जाने की अपनी ही पावर से अपनी ही शक्तियों से एक दो दानव मार लिए यहाँ तो दुश्मन कहीं नहीं है मगर शरीर को खाया जा रहा है चमत्कार यदि कर भी सकते हैं तो अधिक दिनों तक तो नहीं खैर ये तो बाद की बात थी फिलहाल खिचड़ी गैस पर चढ़ाकर बैठ गए सीटी सीटी देने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। एक सीटी लगी, मगर उसके बाद खामोशी पसर गई अब, तो अब क्या हो सकता है शाम के पांच बजे हैं। सुबह से दो रोटी के सिवा कुछ पेट में नहीं गया आसन पर बैठकर मुस्कुराना हो और भंडार भरा हो तो भूख नहीं लगती मगर सुबह से बस में धक्के खा चुकने के कारण पेट की आते थी झल्ला गए कमाल का आदमी है है है सब कुछ खत्म करके रखता जानबूझकर उसने हमें फसाया है। जल्दी से रात हो स्वर्ग से आए तो जाने का मौका मिले कुकर खोलकर देखा तो अत खिचड़ी थी उसे उसे प्याज के साथ निकल कर पानी पिया और मुँह लटकाकर बैठ गए रात होने का इंतजार करने लगे रेडियो पर इस वक्त कथा सागर में आप सुन रहे हैं आरजे अलका को रात के बजे भक्त मुस्कुराता हुआ हुआ प्रकट भगवान बेचारे उसी बेसब्री के साथ भक्त का इंतजार कर रहे थे जिस बेसब्री के साथ वो किया करता था आते ही बोला कैसे हैं प्रभु आपको धरती पर कोई कष्ट तो नहीं हुआ अच्छा तो तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो यहां जान जाने पर लगी है भूख से प्राण निकले जा रहे रहे हैं हैं हैं हैं और तुम मजाक मजाक कर रहे हो? नहीं प्रभु हम कौन होते आपसे करने वाले? आप तो स्वयं नियंता सर्वशक्तिमान बताइए ना धरती कैसी लगी ये युग कैसा लगा एक बार गरीब परिवार में भी अवतार लीजिए भगवान बोले भक्त ये जो डिस्कशन है फिर कभी सबसे पहले तो मुझे स्वर पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाने दो प्राण गले तक आ गए हैं और किसी भी क्षण प्रस्थान कर सकते हैं तो दोस्तों आज की ये व्यंग्य कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं इन्फो एट जनपदी डॉट कॉम पर ये थी शशिकांत सिंह शशि जी की व्यंग्य रचना धरती पर एक दिन बहुत जल्दी कथा सागर के अगले सेगमेंट में हम आपके लिए एक और रचना के साथ होंगे हाजिर तब तक के लिए आपकी होस्ट आर जेलका को दीजिए इजाजत